बोलो दया शु वृंद चैतम श्री श्री जगन्नाथपुरी नीलाचल धामभु जिस में विराजमान है महाप्रभु से मिलने के लिए सभी गौरी भक्त पधारे हैं और उसी समय रथ यात्रा के अवसर के ऊपर श्री वैश्वा नाव श्री कृष्ण श्रीमुख स्वरूप श्री, श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय आमनाय पीठ के ऊपर विराजमान श्री बल्लचार्य चरण श्रीमन महाप्रभु से मिलने के लिए पधारते हैं और श्री महाप्रभु और श्री बल्लवाचार्य चरण दोनों का बड़ा सुंदर मिलन होता है कहीं आचार्य गणों में भी अपने पांडित्य को प्रदर्शित करने का लोह तो होता ही है मानवीय लील नाम जैसे श्री पृथ्वी ने जिस समय यज्ञ किया उस समय इंद्र भगवान ही थे नवद्यो भवता इंद्र यद यज्ञो भगवत जब पृथ्वी महाराज के यज्ञ में इंद्र बाधा डालने लगा अब भगवान है तो भगवान की तो किसी से स्पर्धा होनी ही चाहिए भगवान तो सबसे ऊपर है और उनके बराबर का कोई है ही नहीं तो स्पर्धा तो उससे की जाए जो कहीं बराबर का होता है उससे स्पर्धा की जाती है परंतु तो, ठाकुर की लीला ऐसी है कि यदि भगवान भी इंद्र होकर के अवतरित हो इंद्र का रूप धारण करके विराजमान हो तो मनुष्य की देवता की इंद्र की जो प्रतिस्पर्धा मई और ईर्षा मई जो प्रवृत्ति है उसका अनुकरण भगवान को भी करना पड़ता है ऐसे ही सभी आचार्य भगवत स्वरूप हैं सभी जितने भी आचार्य हैं वे सब भगवत स्वरूप होकर के ही विराजमान सब आचार्यों के सब संप्रदायों के आचार्य रूप में भी भगवत स्वरूप ही श्रोत होकर के विराजमान कहीं श्रोत हैं श्री लक्ष्मी जी कहीं श्रोत हैं श्री सनकादिक कहीं श्रोत हैं श्री रुद्र कहीं श्रोत हैं अन्य अन्य जो स्वरूप हैं वे सब श्री हनुमान जी वायु ये श्रोत होकर के विराजमान हैं और सब भगवत स्वरूप ही हैं परंतु भगवत स्वरूप होकर के भी कहीं पांडित्य के बल पर भी अपने मत को प्रचारित करना यह कभी कभी आवश्यक हो जाता है और ऐसी स्थिति में पांडित्य का प्रदर्शन यह भी आवश्यक होता है परंतु जो रसिक जन है उनको पांडित्य प्रदर्शन में उतनी रुचि नहीं है तो 40 में प्यार में में परिचय 40 में प्यार उसमें उसी प्रसंग को अब उठाते हैं के भट्टे हृदय दृढ़ अभिमान जान भंगी करी महाप्रभु कहे श्री एल्वाचार्य आचार्य रूप में विद्वानों के बीच में अपनी बात को स्थापित करना चाहते हैं इसलिए भले भगवान के मुखावतार हैं भले वे वैश्वान अग्नि के स्वरूप होकर के ही विराजमान हैं परंतु फिर भी आचार्य रूप में अपनी बात को स्थापित करने के लिए वे पांडित्य प्रदर्शन करने की लीला कर रहे हैं और उनके हृदय में अभिमान था महाप्रभु ने उसी अभिमान को दूर करने के लिए यह संकेत किया कि आमी से वैष्णव सिद्धांत सब जानी आमी से भागवत अर्थ उत्तम बाखान। कि मैं वैष्णव सिद्धांत को पूरी तरह से जानता हूं मैं भागवत धर्म को उत्तम रूप में व्याख्या करना जानता हूं ये श्रीमदाचार्य चरण के हृदय में दीर्घ गर्भतः और इस पांडित्य के माध्यम से भी वे अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं तो कभी अपने आप की स्थापना करने के लिए पांडित्य की आवश्यकता पड़ती है कभी जन समूह की आवश्यकता पड़ती है और कभी बाहुबल की भी आवश्यकता पड़ती है यह तो इतिहास भला पड़ा है कि शासक का जो धर्म है वह अपने शासकों के ऊपर वो सर्वदा सर्वदा थोकना चाहता है ये इतिहास भरा ही पड़ा है जवन आई तो उन्होंने दूसरे धर्मों को कुचल करके रखने का प्रयास किया नीचे रखने का प्रयास किया ईसाई आए तो उन्होंने अपने धर्म को स्थापित करने का प्रयास किया और अन्य धर्मों को नीचा दिखाने का प्रयास किया उनको अपने आश्रम में दिखाने का प्रयास किया और इसके लिए कैथोलिक और यानी कितनी कितनी लड़ाई हुई यूनान में और भारत में तो ये सन्वरा सन एक सामान्य इतिहास है कि कभी बाहुबल के द्वारा कभी बुद्धिबल के द्वारा कभी जन के द्वारा बल के द्वारा अपने मत को कहीं स्थापित करने का प्रयास सदा किया जाता रहा और श्री इस मौके को ढूंढ रहे थे कि मुझे विद्वत्जनों के बीच में कहीं अपनी बात को प्रस्तुत करने का अवसर मिले यदि किसी पंडित को कोई श्रोता या ऐसा समूह मिल जाए जहां पर उसकी बात कर सके तो उसे तो उसे एक योग्य श्रोता समूह चाहिए और बल्लभाचार्य जी को सौभाग्य से श्रीमन महाप्रभु ने जब सबका परिचय दिया तो एक ऐसा समूह देखकर के मन में बड़ा उल्लास हुआ और विचार किया कि मैं इनके सामने अपने पांडित्य का प्रदर्शन करूं परंतु तो कहीं अपनी बात को कहने के आग्रह में व्यक्ति यह भूल जाता है कि जो सामने वाला श्रोता है वह सुनना क्या चाहता है वह पांडित्य सुनना नहीं चाहता है महाप्रभु का जो पड़कर है वो इतना पका हुआ पड़कर है कि वो केवल रस की के बात ही सुनना चाहता है वो कोई दूसरी जो डाली पत्ता है उनकी बात को न सुन करके वह सार फल की बात को ही श्रवण करना चाहता है परंतु महाप्रभु ने जब ये कहा कि ये जितने भी हैं इन सबों के संग में मेरे हृदय में भी भक्ति उत्पन्न हुई महाप्रभु इन वचन को सुनकर के इन, सुन इन सबका दर्शन करने की बहुत इच्छा श्री वल्लभाचार्य जी के हृदय में हुई कि ऐसे पंडित समुदाय का मैं दर्शन करूं जहां पर एक से एक बढ़कर के नैयायिक हैं एक से एक बढ़ करके वैयाकरण हैं एक से एक बढ़कर के साहित्यिक हैं एक से एक बढ़ करके नाट्य शास्त्र के ज्ञाता होकर के विराजमान एक से एक मानसी सेवा करने वाले महापंडित और कवि होकर के विराजमान एक से एक अपने अपने क्षेत्र में कहीं महत्वपूर्ण हस्ताक्षर होकर के जो विराजमान रहे और जिन्होंने पूरे के पूरे आंदोलन को दिशा प्रदान की ऐसे लोगों के बीच में मुझे मिलने का अवसर प्राप्त हो तो भट्टे ने इच्छा हर लेख श्री बल्लभ आचार्य जी की इच्छा उन सब सबका दर्शन करने की हुई कि श्री हरदास ठाकुर आचार्य रत्न सार्टाचार्य श्री अद्वैताचार्य रूप सनातन इन सब के साथ में मैं मिलू ये सब आए हुए हैं इन सब के साथ में श्री राय रामानंद इन सब के साथ में मैं मिलू तो सब का दर्शन करने की इच्छा हुई श्री बल्वाचार्य जी पूछने लगे श्री चैतन्य महाप्रभु से भट्ट कहे सब वैष्णव रहे कौन स्थान हैं ये कहा मिल सकते हैं मुझे इनसे तो मिलने का इनका दर्शन करने की मेरे हृदय में बड़ी इच्छा है प्रभु कहे ये हार सवार पाए वो दर्शन में बोले कल सब यहीं आएंगे आप सब उनका दर्शन यहीं पाएंगे वे रोज आते हैं सत्संग के लिए हमसे मिलने के लिए सब लोग मिलने के लिए यहाँ पर हरि चर्चा करने के लिए उन सबका दर्शन आपको यहीं मिल जाएगा तमे भट्ट कहे बहु विनय वचन बहु दैन्य कर प्रभुर क्यू नीक तो हैचार्य जी ने बहुत दीन ताके वचन सुनाए और श्री महाप्रभु को निमंत्रण दिया कि कल भी आप भी जरूर आइए कल मैं सबका दर्शन करूंगा दिन सब प्रभु स्थाने उस समय जितने भी वैष्णव थे वे प्रभु के स्थान पर आए सभासने महाप्रभु मिलाई ला। श्री महाप्रभु भट्टे श्री ने सारे सभा को मिलाया महाप्रभु का तो चुंबकी व्यक्तित्व तो है वो अद्भुत है अपने युग का सर्वश्रेष्ठ जो बुद्धि पक्ष था सर्वश्रेष्ठ जो रचनाकार पक्ष था मनीषा थी वो मनीषा और प्रतिभा दोनों एक जगह श्रीमद महाप्रभु के पक्ष में मिलती है कहीं मनीषा होती है तो प्रतिभा नहीं होती है प्रतिभा होती है तो मनीषा नहीं होती है तो ईश्वर दत्त सभी विषयों की क्षमता भी महाप्रभु के पक्ष में थी और वे सब अपने अपने क्षेत्रों में एक अद्भुत हस्ताक्षर होकर के विराजमान हुए जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत बड़ा कार्य भी किया तो ऐसे सब लोग उनसे श्री महाप्रभु ने सबका परिचय श्री बल्लभाचार्य जी से कराया वैष्णवे तेज देखी भट्टेर चमत्कार यहां वैष्णव का जो तेज है उसको देख करके श्री वल्लभाचार्य जी को बड़ा चमत्कार हुआ क्योंकि पांडित पंडितों से तो बहुत मिलते रहे वल्लभाचार्य जी का पूरी जो लीला है वो शास्त्रार्थ से भरी हुई है बल्वाचार्य ने कहीं मैसूर में कृष्ण देव उनकी सभा में शास्त्रार्थ करके सब को आश्चर्यचकित किया था और उस सभा में ही उनको विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य पद के ऊपर प्रतिष्ठित किया गया श्री मध्वाचार्य वहां पर सभापति थे और मध्वाचार्य ने एक बार आमंत्रण भी दिया आप हमारे मध्य संप्रदाय के अब गद्दी को संभालो परंतु वहां उपस्थित जितने भी विद्वान थे उन सब ने कहा कि नहीं स्वामी संप्रदाय इस समय उच्छिन्न प्राय हो रहा है और उसके ऊपर बड़ा आक्रमण हुआ है क्योंकि दक्षिण में स्वामी और शिव स्वामी दो संप्रदाय आपस में झगड़ रहे थे शिवकांक्षी विष्णुकांक्षी विशेष रूप से और वे दो संप्रदाय आपस में कहीं झगड़ रहे थे श्री विष्णुस्वामी संप्रदाय वह दो सौ सन्यासियों का जो संप्रदाय थे उनका विस्तार करके पहले बहुत बड़ा हुआ था परंतु तो उन सब को समाप्त करके या उन सबों को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से यो या यो कभी बाहुबल से कभी बुद्धिबल से कभी अन्य बल से शस्त्र और शास्त्र किसी भी बल से उनको कहीं परिवर्तित करने का प्रयास किया और जो बात विष्णु के लिए कही गई थी वही बात शिव स्वामियों ने उन्हीं सिद्धांतों को उन्हीं ग्रंथों को कहीं शिव संप्रदाय के रूप में परिणत कर दिया शिव स्वामी संप्रदाय के रूप में परिणत कर दिया ऐसी स्थिति में विष्णु स्वामी संप्रदाय उसकी वो एक तरह से दब गया था और उसमें कोई विद्वान चाहिए था तो बल्वाचार्य का पूरा जीवन वह वह अधिकांश जीवन शास्त्रार्थ में मैं बड़े रत रहे तो वहाँ पर शास्त्रार्थ किया फिर इसके बाद में श्री मध्य प्रदेश में वहां पर ने शास्त्रार्थ किया और फिर श्री बल्भाचार्य जी ने एक पृथ्वी परिक्रमा में तो श्री काशी विश्वनाथ के मंदिर के द्वार के ऊपर एक घोषणा पत्र कहीं चिपकाया और उसमें कहीं काशी के विद्वानों को चैलेंज देते हुए वे कह रहे हैं कि मैंने ब्रह्मवाद का स्थापन किया है इस ब्रह्मवाद का जो खंडन करना हो वो आकर के मुझसे शास्त्रार्थ करें ऐसे खुला चैलेंज पत्रावलंबन के द्वारा वो पत्रावलंबन उनका प्रसिद्ध है उस पत्रावलंबन के द्वारा उन्होंने काशी विश्वनाथ के द्वार के ऊपर वो एक चैलेंज का लेटर उसको चस्पा किया था उसको चिपकाया था और खुली चेतावनी दी थी तो ये तो विद्वत्ता के माध्यम से अपने सिद्धांत को स्थापित करना विशेष रूप से चाह रहे थे परंतु तो वैष्णव तेज देख भट्टेर चमत्कार श्री बल्दार्य जी को श्रीमंत महाप्रभु के परकर के साथ में जब तेज देखा उनका भक्ति का तेज देखा तो इनको बड़ा चमत्कार हुआ पांडित्य के आगे तो बल्दवाचार्य जी अद्भुत है उसमें कोई बात नहीं है परंतु महाप्रभु के परकर की एक विशेषता है कि उसमें पांडित्य और प्रतिभा जो प्रतिभा है वह भी अद्भुत रूप से विराजमान है पांडित्य भी अपूर्व से विद्यमान है और उनमें प्रतिभा भी से विद्यमान है और भक्ति भी अपूर्व से विद्यमान है तीनों चीजों का संकलन संकलन विद्वत्ता भी है को प्रदर्शन करने की सामर्थ्य भी है और साथ के साथ में भक्ति भी है तीनों चीजों का एक जगह संगमन होना कि भजन भी करे पूरी तरह से भक्ति का बल भी हो ज्ञान भी पूर्ण हो ज्ञान को प्रकट करने की क्षमता अभिव्यक्ति की क्षमता एक्सप्रेशन इज आर्ट अभिव्यक्ति ही कला है उस एक्सप्रेशन को अपने भाव को प्रस्तुत करने की क्षमता भी है और साथ के साथ में विद्वत्ता भी तो विद्वत्ता उसकी अभिव्यक्ति और साथ के साथ में भक्ति का बल ये तीनों श्रीमद महाप्रभु में विशेष रूप से महाप्रभु के परकर में जिससे में देखे तो वैष्णव का तेज देकर के श्रीमदाचार्य चरण को बड़ा चमत्कार हुआ और श्री भल्वाचार्य उस समय विचार कर रहे हैं कि मैं जिस पांडित्य की बात कर रहा हूं वह पांडित्य तो इनकी भक्ति के आगे खद्यों प्रकार ही होगा वह इनकी भक्ति के आगे कहीं टिकने वाला नहीं है पांडित्य को पांडित्य के द्वारा हराया जा सकता है परंतु तो भक्ति का जो तेय है वह अप्रतहत है वह कहीं भी समाप्त नहीं हो सकता है तो ताभार आगे भक्त खद्यो उन सबके आगे उनकी भक्ति को देख करके बल्लवाचार्य अपने पांडित्य को कहीं छोटा ही समझते हैं कि पांडित्य के आगे इनकी भक्ति को कहीं पराजित नहीं किया जा सकता तभी भक्त बहु महाप्रसाद अनाएंगे उसी समय श्री बल्लाचार्य ने बहुत सा महाप्रसाद मंगाया और महाप्रसाद मंगा करके भक्तगणों के साथ में भक्तगणों को साथ में बैठा करके सब को भोजन कराया श्री महाप्रसाद सेवा जगन्नाथ जी में करवाई बल्लभाचार्य जी गृहस्थ हैं इसलिए वे सेवा करा रहे अभी संन्यास नहीं लिया है बल्लभा जी ने बल्लभाचार्य ने भी अपने जीवन लीला काल में पीछे 40 दिन संन्यास लिया था ने सन्यास पूरा सन्यास 40 दिन सन्यास में रहे और फिर सन्यास में ग्रहण करके ये गंगा जी में प्रवेश किया और गंगा जी में ही अंतर्धान हो ये बल्लाचार्य जी के पीछे जो असुर व्यामोह लीला वो कहलाती है जैसे श्री कृष्ण का अंतर्धान होना वो असुर व्यामोह जैसे श्री असुर व्यामोह लीला में श्री बलवाचार्य जी आप श्री काशी में गंगा जी में अंतर्धान हुए थे रथयात्रा के दिन रथ यात्रा के दिन श्री भद्वाचार्य और पुष्ट में अभी भी एक पद्धति है कि वहां पर में में के के दर्शन में रथ ऊपर वो हटा दिया जाता है वो कहीं उसका प्रतीक भी है उस घटना का कहीं प्रतीक भी है और वहां छकरा में ठाकुर जी दर्शन देते रथ यात्रा ये वहां की पुष्ट की सेवा पद्धति में ये अभी भी सब जगह सेवा पद्धति में ये बात भी प्राप्त होती है तो परमानंद पुरी संगे संगयासी गोजन एक, एक दिन परमानंद पुरी के साथ में जितने भी संयासी गण हैं, वे सब विराजमान हुए और एक दिशा में परमानंदपुरी बे विराजमान हुए सन्यासियों को लेकर के तो सन्यासियों की पंक्ति अलग हुई पंक्ति का बड़ा झगड़ा है सलाह से पहले शुरू से ही कि कौन सी पंक्ति में कौन बैठेगा सन्यासियों की पंक्ति अलग लगेगी और विराजमानों की पंक्ति अलग लगेगी और खड़िया पंक्ति अलग लगेगी ये बड़ा झमेला हमारी पंक्ति में तुम कैसे बैठ गए ये पंक्ति की बड़ी भारी झमेला सदा से राश्रू से तो परमानंद पुरी के साथ में जितने भी सन्यासी गण हैं वे सब विराजमान हुए और सब एक जगह बैठ करके एक दिशा में वे भोजन कर रहे हैं अद्वैत नित्यानंद दुई पार्श्व दुई जंग मध्य प्रभु वशिला और श्री प्रभु बीच में विराजमान है एक और अद्वैत दूसरी ओर श्री नित्यानंद ये श्री महाप्रभु के साथ में दोनों पार्श्व में विराजमान हुए हैं मध्य में प्रभु आगे पीछे जितने भी भक्तगण हैं वे भी प्रसाद सेवा करने के लिए विराजमान हुए हैं गौरव भक्तगण यथ तो गणित न पारित गौर देश से जो भक्तगण आए उनकी गिनती नहीं की जा सकती है आंगन में बसिया सवा सारी सारी। सार के सारी सारी माने मान पंक्ति सब विराजमान हुए आंगन में और ये खड़िया पंगा अलग बैठे तो इस तरह से संयासी अलग बिरागे अलग और खड़िया पंगा अन्य लोग जो हैं गृहस्थी वे अलग अलग विराजमान हुए हैं तो अंग ने बसिया भक्तगण जो अनेक अनेक आए हुए अपनी अपनी पंक्ति में पंतबद्ध होकर के सब विराजमान हुए प्रभुर भक्तगण देखे भट्टे चमत्कार सब देख रहे हैं कि भले किसी भी आश्रम के हों परंतु तो सबको परम परम चमत्कार है प्रत्येक सभारे पदे कैल नमस्कार श्री बल्हचार्य ने उस समय सभी वैष्णवों के श्री चरणारिंद में प्रणाम किया ये वैष्णवों का सही स्वभाव है वहां देह को प्रणाम नहीं है अपने इष्ट जो हृदय में बैठे हैं उन इष्ट को ये वैष्णव प्रणाम करते हैं देह की वजह से प्रणाम नहीं है सबके हृदय में अपने इष्ट का दर्शन करके वैष्णव जब भी मिलेगा तो वैष्णव को प्रणाम करते हुए विराजमान होगा जो वैष्णवों के बीच में श्री प्रभु विराजमान होते हैं इसलिए प्रभु को सामने देख करके दोनों दोनों को ही नमस्कार करते हैं स्वरूप जगदानंद काशीश्वर शंकर ये सब परवेश करने में लगे हैं परोसने में लगे हैं सब पंक्तिबद्ध हो गए आप परवेषण हो रहा है श्री भगवंत नाम उनका कीर्तन उनका जयकारा ये सब चल रहा है और परवेशन कर रहे सब राघव दामोदर राघव दामोदर ये भी परवेशन कर रहे हैं महाप्रसाद भट्टी श्री बल्लभ वल्लचार्य चरण ने बहुत से महाप्रसाद को मंगवाया और प्रभु सह सन्यासी गणे आपने परमिशन और अपने हाथ से श्री बल्लाचार्य जी ने महाप्रभु को संयासी गणों को सबको अपने हाथ से परमिशन किया सबको भोजन करा रहे हैं और भोजन करा करके प्रसाद पाए बैष्णवगण बल हरी हरी मध्य मध्य में बीच में प्रसाद पाते पाते किसी लीला कोई रूप स्मरण का श्लोक उसका पाठ हो रहा है और जब प्रसाद ने पा लिया प्रसाद सेवा पूरी हो गई तो प्रसाद पाए बैष्णव गौ बोले हरि हरि साहब हरि हरि कह रहे हैं और हरि हरि ध्वनि से सारा ब्रह्मांड भर गया है फिर माला चंदन गोवात्मा ने जो ग्लोरी वो ग्लोरी पां इनको भी मंगवाया और सबका पूजन करके सबको प्रदान किया है श्री भलराचार्य ने तो सब हर पूजा कर भक्त आनंदित भाव और वैष्णवों की सेवा पूजा करके परम आनंद की प्राप्ति होती है वैष्णवों की सेवा मिल जाए सेवा करने का अवसर मिल जाए अपने पास में साधन हो और वैष्णवों की सेवा अवश्य करनी चाहिए उससे वैष्णवों की कृपा अवश्य मिलती है और कृपा मिल करके परम आनंद की प्राप्ति होती है तो सबकी पूजा करके परम परम आनंद की प्राप्ति हुई रथ यात्रा के दिन से प्रभु सात संप्रदायों के बीच में कीर्तन कर रहे हैं अद्वैत नित्यानंद हरदास वक्तेश्वर श्रीनिवास राघव और गदागर पंडित ये सात संप्रदाय हैं और सब ये अनुभव कर रहे हैं जैसे महाप्रभु हमारे बीच में ही कीर्तन कर रहे हैं सब हरि हरि भूख कह रहे हैं चौदह है, मृदंग एक साल बज रहे हैं माने हर एक संप्रदाय में दो मृदंग बराबर बज रहे हैं तो चौदह मृदंग सात संप्रदायों में बज रहे हैं और श्री महाप्रभु आनंद पूर्वक नृत्य कर रहे हैं बल्लभ को व आश्चर्य हुआ श्रीमंद महाप्रभु के प्रकाश भेद का दर्शन करके परम परम आनंद की प्राप्ति हुई एक ही वस्तु के कई स्वरूपों का दर्शन होना इसके तीन प्रकार हैं एक प्रकार है बिंब प्रतिबिंब भाव दूसरा प्रकार है कायव्यूह और तीसरा प्रकार है प्रकाश भेद ये तीन अलग अलग चीजें बिंब प्रतिबिंब भाव एक सामान्य किरणों के प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है यह कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है यह एक प्राकृतिक नियम है कि सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु के ऊपर पड़ता है और वस्तु से जो किरण आई है वो रिफ्रेक्ट होकर के प्रत्यावर्तित होकर के हमारे आंखों में पीछे जो पर्दा है उस रेटिना के ऊपर वह प्रतिम्बित होती है यदि आधार दो हो जाएंगे तो वस्तु के स्वरूप दो दिखने लगेंगे एक प्रकाश के प्रत्यावर का रिफ्रेक्शन का एक सामान्य सिद्धांत है दर्पण एक है तो केवल एक चित्र दिखेगा परंतु तो दर्पण यदि बीच में से किसी ने तोड़ दिया तो दो टूकों दो दर्शन दो चित्र जो हैं, वो दिखने लग जाएंगे। तो प्रकाश के प्रत्यावर्तन का एक सामान्य सिद्धांत यह कोई बड़ी बात नहीं है ये तो एक सामान्य सिद्धांत है शीश महल में कई चित्र लगा दिए कई कांच लगा दिए दर्पण लगा दिए और एक नर्तकी नृत्य कर रही है तो अनेक जगह नृत्य करते हुए वो नर्तकी, गायन करते हुए वो व्यक्ति दिख जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है दूसरा जो सिद्धांत है उसको कहते हैं जहां पर शरीर धारी तो एक होता है पर उसके कई शरीर प्रकट हो जाए उसका नाम है का जो प्रकाश के प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है उस सिद्धांत में जो मुख्य व्यक्ति जैसा आचरण करेगा पृथ्वींब उसी प्रकार सारे पृथ्वींब एक सा आचरण करेंगे यदि गायन करने वाले ने अपना एक हाथ ऊंचा किया तो जितने भी पृथ्विंब हैं उन सबों में हाथ ऊंचे दिखेंगे पंत प्रकाश काव्यू में ऐसा नहीं होता वहां पर शरीर भले एक है मुख्य शरीर जो मास्टर माइंड है वो भले एक है मास्टर माइंड एक होने पर भी शरीर शरीर अलग अलग शरीर अलग अलग कार्य कर सकते हैं जैसे श्री सौभर्य ऋषि 50 काय भी उदाहरण करके विराजमान हैं पंत ये नहीं एक काय वहां पर भोजन कर सकता है दूसरा संध्या कर सकता है तीसरा गंगा जी में यमुना जी में स्नान कर सकता है चौथा अपनी समाधि लगा सकता है पांचवा उपदेश कर सकता है तो वहां पर चेष्टाएं अलग अलग होंगी जबकि प्रतिबुंब में एक ही प्रतिबंब एक साथ कार्य वह कई प्रतिबिंबों में दिखेगा तो काय में और प्रकाश काम में और पृथ्वी में प्रकाश के प्रत्यावर्तन किरणों के प्रत्यावर्तन इनमें यह अंतर हुआ अब एक तीसरी वस्तु है वो है प्रकाश भेद प्रकाश भेद उसे कहते हैं जहां पर जो अनेक स्वरूप दिख रहे हैं वे प्रत्येक स्वरूप ही स्वयं अपने आप में पूर्ण हो जो विभू पदार्थ है वह अनेक रूपों में अपने आप को प्रकट करे और सभी स्वरूप पूर्ण हो उसका नाम है प्रकाशवेद जैसे रास में जितनी भी हैं गोपिकाग्रहण है उनके साथ में प्रत्येक गोपी के साथ में श्री श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं परंतु यह नहीं है कि एक श्याम सुंदर प्रधान है दूसरा प्रधान नहीं है एक में भगवत्ता है दूसरे में भगवत्ता नहीं है ऐसा नहीं है वहां पर जितने भी शाम सुंदर के स्वरूप हैं रासमंडल में महाराष्ट्र के समय वे सभी पूर्ण कृष्ण हैं ऐसा नहीं है कि एक पूर्ण कृष्ण और दूसरा अपूर्ण कृष्ण है ऐसा नहीं है वो सभी पूर्ण कृष्ण होकर के विराजमान है फिर भी बीच में एक मुख्य स्वरूप भी विराजमान होता है वो मुख्य स्वरूप वह जैसे किसी वाद्य वृंद में एक मुख्य व्यक्ति होकर के जैसे सारे नृत्य को संचालित करता है कोरियोग्राफर जैसे पूरे नृत्य को संचालित करता है इसी प्रकार एक जो स्वरूप है वह मुख्य रूप से कहीं गदाधर हो करके अपने हाथ में गदा जैसा एक लंबा सा छड़ी लेकर के वह सबको एक सा इशारा करते हुए सबको नृत्य करते हुए विराजमान होता है so, रास से गदा में गदा का क्या काम? कारण रास में कह करके कहकर किया। तो गदाधर का मतलब है कि वो जैसे पूरे नृत्य को संचालित करते हुए नृत्य निर्देशक बनकर के जैसे वो विराजमान है और सभी जो है वो सभी उस समय बराबर विराजमान है अथवा गदा का गदाधर का मतलब है गदा का एक अर्थ किया वी को धारण किए हुए हैं गद्यती गदा और उसको धारण कर रहे हैं तो मुख्य स्वरूप बीच में श्री प्रियालाल वे आप वैशी में जा रहे हैं और श्री किशोरी जो ही अनेक अनेक काय भी उ धारण करके सब सखियों के रूप में और श्री श्याम सुंदर अनेक प्रकाश वेध धारण करके सब सखियों के साथ में सब मंडल के साथ में गोपियों के साथ में नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो यहां पर श्री महाप्रभु जब अपूर्व से नृत्य कर रहे हैं उस नृत्य को देख करके बल्लभाचार्य जी परम में आनंदित हो रहे हैं और वे दर्शन कर रहे हैं कि यह प्रकाश का प्रत्यावर्तन नहीं है किरणों का प्रत्यावर्तन का सिद्धांत यहाँ पर नहीं चल रहा है यहाँ पर कायब ग्रुह का सिद्धांत भी नहीं चल रहा है यहां पर प्रकाश भेद का सिद्धांत चल रहा है कि सातों संप्रदायों में श्रीमद महाप्रभु प्रकाश भेद धारण करके पूर्ण रूप में नृत्य करते हुए विराजमान जब सातों संप्रदाय नृत्य करते करते संकीर्तन करते करते मिल जाते हैं एक हो जाते हैं उससे महाप्रभु भी एक हो जाते जैसे श्री कृष्ण जब लौट करके गए इंद्रप्रस्त से महाभारत के युद्ध के बाद में द्वारका सबसे पहले प्रवेश कर रहे हैं श्री देव की वसुदेव के महल में और देव की वसुदेव के महल में प्रणाम करके जब सबसे मिलकर के जब निकले तो निकले तो ही एक और अलग अलग महलों में अलग अलग रूप धारण करके प्रकाश में धारण करके प्रवेश कर रहे हैं ऐसे सोलह हजार एक सौ आठ महलों से निकलते हैं परंतु तो पर पहुंचते पहुंचते एक हो जाते हैं। तो ये प्रकाश प्रकाशभेद है तो महाप्रभु के प्रकाश प्रकाशभेद का दर्शन किया प्रभु का सौंदर्य देख करके आनंद हो रहा है और जान रहे हैं कि एक साक्षात कृष्ण ये अनन्या अपेक्षित दुरूपम स्वयं रूपम तदुच्यूप है साक्षात कृष्ण है स्वयं रूप उसे कहते हैं जिस रूप को किसी दूसरे स्वरूप से अनुशासित होने की अपेक्षा न हो आवश्यकता न हो जो अपने आप में ही करतुम कर कर सर्वसमर्थ हो उस स्वरूप का नाम स्वयं रूप है अनन्या अनन्य अप, अन्य माने दूसरे का आश्रित नहीं है दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता है उस रूप का नाम स्वयं रूप है तो श्री स्वयं रूप होकर के कृष्ण चैतन्य विराजमान है ये जाना इस तरह से रथ यात्रा का दर्शन किया रथ यात्रा के बाद में एक दिन श्री महाप्रभु चैतन्य देव के स्थान पर श्री बल्लवाचार्य चरण पढ़ा और निवेदन कर रहे हैं कि भागवत टीका कछु लेखन मैंने भागवत की टीका का लेखन किया है आपने प्रभु यदि श्रवण हे प्रभु आप मेरी इस टीका का श्रवण कीजिए महाप्रभु से आग्रह किया कि मैंने भागवत के ऊपर सुबोधनी नाम करके टीका लिखी है इस टीका का आप श्रवण कीजिए प्रभु ने टाल दिया कि भाई भागवत के अर्थ को मैं नहीं सुनता हूँ भागवत अर्थ सुनने का मेरा अधिकार भी नहीं है मैं तो मूर्ख बा... बालक हूँ मनुष्य हूं मैं नहीं जानता हूं कृष्ण नाम बसे मात्र करे ग्रहण मैं कृष्ण नाम मात्र करता हूं संख्या मेरी पूरी नहीं होती है महाप्रभु से श्री बल्दाचार्य जी बोले कृष्ण नाम तो करते है ना मैं कृष्ण नाम की आपको व्याख्या सुनाऊंगा कृष्ण नाम की कई व्याख्या होती हैं। तो कृष्ण नाम अर्थ व्याख्या ने विस्तार कर लिया करो रो श्रवण मैं कृष्ण नाम के अर्थ का व्याख्यान करूंगा उसको तुम श्रवण करो महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण नाम के बहुत से अर्थ हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मेरे दिमाग में तो कृष्ण नाम का केवल एक ही अर्थ है श्याम सुंदर यशोदानंद इतना ही मात्र जानता हूं तमाल शाम यशोदा कृष्ण शब्द से रूढ़ वे परम रस में परकर हैं। और वो रस में स्वरूप को भी जानते हैं एक महाप्रभु जिस दक्षिण यात्रा में गए वहां पर किसी व्यक्ति को उन्होंने कावेरी के किनारे देखा गीता का अशुद्ध पाठ करे और जो भी कावेरी जी में स्नान करने के लिए आए नदी में स्नान करने के लिए आए इनके अशुद्ध गीता पाठ को देख करके हंस करके चले जाएं कुछ बोले नहीं परंतु ये उस श्लोक का जब गीता के श्लोकों को पढ़े अशुद्ध पढ़ा हाँ है परंतु प्रेम में आनंद आंखों से आंसू झर रहे हैं महाप्रभु इनके पास में गए और बोले बोले महात्मा महात्मा जी आप जो गीता का करते हैं इतना आनंद प्राप्त हो हो रहा है इनके क्या अर्थ को समझते हो? वो महाराज गीता के इन श्लोकों का क्या अर्थ है ये तो मुझे पता नहीं है परंतु मुझे जब इन श्लोकों को पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि अर्जुन के रथ के उपस्थित के ऊपर घोयों की लगाम और एक हाथ में बेत लेकर के चाबुक लेकर के श्री कृष्ण विराजमान हैं उन कृष्ण का मैं दर्शन करता हूं गीता के श्लोकों का तात्पर्य तो श्री कृष्ण है महाप्रभु तो आनंदित हो गए हृदय से लगा लिया मेरे धन्य धन्य गीता के अर्थ को तुमने तोड़ने अब उसकी जो पूरी जो व्याख्या है उस व्याख्या को उसके शास्त्रार्थ को तुम नहीं देख रहे हो मुक्ष तात्पर्य जो है वो सबका अंत में तात्पर्य जो है सारे सिद्धांत सभी शास्त्रकारों ने गीता की व्याख्या की है सभी सिद्धांतों में गीता की व्याख्या की गई परंतु गीता की व्याख्या का मुख्य तात्पर्य कहाँ है मुख्य तात्पर्य कृष्ण चरण भक्ति ही है इस बात को तो तुमने जान लिया तुमने सार की बात को तो जान लिया उसी भावना में विराजमान होकर के श्री महाप्रभु भी कह रहे हैं श्री बल्माचार्य चरण से कि तमाल श्यामल तुषि यशोदा स्तन है बोले कृष्ण शब्द का मुझे तो एक ही अर्थ आता है कि कृष्ण शब्द का यही अर्थ प्रधान है कि जो तमाल के समान श्यामल रंग वाले हैं और श्री यशोदा जी के दूध का पान करने वाले हैं माने मन करते हैं दूध का पान कौन करेगा जो मनुष्य आकृति होगा चार भोजा वाला दूध नहीं पिएगा जो दो भा वाला होगा वही दूध पिएगा यशोदा स्तन है यशोदा के स्तन का पान करने वाले कृष्ण नाम जो है ऐसे व्यक्ति में ही कृष्ण नाम की रूढ़ी है माने कृष्ण नाम की जन स्वीकृति जहां पर है वो ही रूढ़ी होगी सर्वशास्त्र निर्णय है यही संपूर्ण शास्त्रों का एकमात्र निर्णय है शब्द दो प्रकार के होते हैं एक होता है रूढ़ी दूसरा होता है यौगिक यौगिक उसे कहते हैं जहां प्रकृति प्रत्यय के आधार पर किसी शब्द के अर्थ को लगाया जाए इनमें प्रकृति की अपेक्षा प्रत्यय प्रधान होता है मुख्य अर्थ प्रत्यय से लगाया जाता है प्रकृति से नहीं लगाया जाता है परंतु कहीं दूसरी के नहीं चलाया जाए अर्थ इसलिए प्रकृति भी आवश्यक होती है तो उस अर्थ को जो यौगिक अर्थ है वो यौगिक अर्थ आने पर भी रूबी का अर्थ ही प्रधान होता है जैसे कुशल प्रवीण इन सब का अर्थ कहीं चतुर के अर्थ में है इनका अर्थ बीना बजाने वाला प्रवीण या कुश को लाने वाला कुशल अर्थ प्रधान नहीं किया जाएगा जो समाज जिसकी स्वीकृति दे रहा है वो अर्थ ही रूढ़ी अर्थ होता है जिसको सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है परंपराया जो अर्थ ग्रहण किया जाता है उसका नाम है रूढ़ि और जो शब्द के प्रकृति और प्रत्यय धातु या मूल शब्द और उसके प्रत्यय के आधार पर केष्ठी व्यवति है कि तृतीय विभ्यक्ति है पंचमी विभक्ति है इसके आधार पर जो अर्थ लिया जा रहा है वो अर्थ कभी भी प्रधान नहीं होता है जगत में भी देखने में आता है जो रंगी हुई है उसको नारंगी कहते हैं जो चलती है उसका नाम गाड़ी होता है सब उल्टा अर्थ है अब जो कहीं किसी कार्य को करने में प्रवीण हो उसने बिना कभी हाथ से छुई भी नहीं है पर फिर भी वो प्रिमिनल कहलाता है और यदि वो कहीं बाजार से सामान खरीद करके ला रहा है पर फिर भी उसको पाचक कहा जाएगा जबकि रसोई का कार्य कर रहा है उस समय वो परंतु तो पाचक तो कहा जाएगा पाचक जी आ रहे हैं पाठक जी आ रहे हैं अपने पढ़ा थोड़ी रहे हैं उस समय तो हम भोजन कर रहे हैं पाठक जी भोजन कर रहे हैं तो न तो क्रिया के साथ में किसी का संबंध है न उसके गुणों के साथ में कोई संबंध है तो किसी वस्तु के साथ में संबंध नहीं है रूढ़ी के साथ में ही संबंध है तो रूढ़ी का अर्थ ही माने परंपराया प्राप्त अर्थ को ही प्रधान कहा जाएगा और परम्परिया अर्थ समय के साथ भाषा विज्ञान कहता है लिंग्विस्टिक्स के समय के अनुसार जो परंपरा अर्थ हैं वो बहुत बदल जाते हैं कहने में बुरा लगता है पंथ जैसे लुंचित यह बौद्ध धर्म का एक बड़ा आदरणीय संप्रदाय था पंथ जब बौद्ध धर्म के प्रति आस्था घटी और वैदिक धर्म ने दोबारा स्थापन किया तो उसी से बना हुआ लुच्चा शब्द उसका अर्थ परिवर्तन हो गया वो कहिए गाली के रूप में प्रुप्त तो होने लगा लुंच से लुच्चा बन गया तो शब्द का अर्थ का उत्थान भी होता है अर्थोत्कर्ष भी होता है और अर्थ अपकर्ष भी होता है अर्थ जो है वो कहीं श्रेष्ठ बन जाते हैं कहीं ष को प्राप्त हो जाते हैं जैसे तपस्वी तपस्वी शब्द संस्कृत में बड़ा ही माना जाता है में बेचारा जिसके पास में कोई साधन नहीं हो बेचारी के अर्थ में प्रयुक्त होता है परंतु आजकल तपस्वी अर्थ बहुत श्रेष्ठ अर्थ में प्रयुक्त होता है महान अर्थ में प्रयुक्त हो जाता है बंधु शब्द संस्कृत में अनेक अनेक बार बड़े हीन अर्थ में प्रयुक्त होता था ब्रह्म बंधु माने जो शरीर से केवल ब्राह्मण है ब्राह्मण पढ़ने का कोई कार्य नहीं करता है ऐसे व्यक्ति को हीन तो ब्राह्मण को कहते हैं, परंतु आजकल तो, तो खूब कहते हैं जाति वाचक शब्दों के साथ में बंधु शब्द लगा करके उनका खूब प्रयोग होता है के सारे विप्र मिल जाए ब्राह्मण बंधु मिल जाए हम अपना कार्य करेंगे सारे वैश्य बंधु मिल जाए तो संस्कृत में जो नील ही अर्थ था वही आज उच्च अर्थ में भी कहीं प्रयुक्त किया जा सकता है तो अनेक अनेक बार शब्दों के इस प्रकार हीन अर्थोकर्ष या अर्थ अपकर्ष ये भाषा के अनुसार प्राप्त होते हैं तो मुख्य जो वस्तु है वो कहने का तात्पर्य है महाप्रभु जो कह रहे हैं वो ये है कि रूढ़ी का अर्थ प्रधान होता है यौविक अर्थ प्रधान नहीं होता है इसलिए तुम जो कुछ भी व्याख्या करोगे वो यौगिक अर्थ के आधार पर करोगे परंतु नहीं है। हमको तो कृष्ण कहने के साथ ही साथ मुरली मनोहर रास विहारी उनका दर्शन हो जाता है उसको ये हम देखते हैं जैसे गीता के अनेक अनेक अर्थ हो सकते हैं परंतु अशुद्ध गीता पाठी वो ब्राह्मण भी गीता का अर्थ गीता के श्लोकों का मूल अर्थ क्या समझता है कि जो अर्जुन के रथ के के ऊपर बैठ करके, तोत्र बेत्र पानी हो करके अर्जुन को ज्ञान उद्देश्य दे रहा है वही गीता का अर्थ है मैं तो अर्थ जानता हूं कि कृष्ण गीता का कोई भी श्लोक को उसका अर्थ क्या है कृष्ण मैं तो ये जानता। अर्थ जानता हूं ये अर्थ मात्र आमी जानिए निर्धार इस अर्थ का ही मैंने निर्धारण किया आ सो ना ही अधिकार और अर्थों में मेरा अधिकार नहीं है फल पुराय भट्टे व्याख्या आप जो जो कृष्ण शब्द की व्याख्या करेंगे वो तो केवल वाणी उन यौविक अर्थों को लेकर भूवाचको शब्द निवृत्ति वाचक पर ब्रह्म कृष्ण शब्दा तयो ये जो व्याख्या करेंगे ये सब व्याख्या इनसे कोई मतलब नहीं है मूल रूप जो रूढ़ अर्थ है वो तो मूल्य मनोहर त्रिभंग ललित रास बिहारी यशोद स्तंध है वो अर्थ ही प्रधान है धातु का अर्थ है सत्ता क्री धातु का अर्थ है आकर्षण अब किस किस का आकर्षण किया करे जाओ व्याख्या कि सारे अवतार उन जाकर के मिल जाते हैं जितनी भी शक्तियां हैं वे प्रलय काल में उनमें ही लीन हो जाती है सबका आकर्षण कर रहे हैं सबका वे आकर्षण करते हुए जो एक पदार्थ है वही अपने अनेक विस्तार को प्राप्त कर रहा है विस्तार के बाद में आकर्षण करके वही तत्व के जाति इन तीनों भेदों से शून्य होकर के अर्थ होगा किस धातु का अर्थ कौन सा है अब दस प्रकार के किया गया है उनका उल्लेख करो और उसके करोगे मानुषानंद गंधर्मानंद फिर देवधर्मानंद फिर अंदर जाकर के ब्रह्मानंद ब्रह्मा जी के आनंद से भी दसवीं कोटि में पहुंच करके फिर ब्रह्मानंद उस ब्रह्मानंद को भी आकर्षित करने वाले कृष्ण हैं तो ये जो तैत्तिरीय उपनिषद की जो व्याख्या आप करोगे ठीक है ये अपना विस्तार है अंत में लक्ष्य जो है वो लक्ष्य को प्राप्त करने हमको इस बात से क्या मतलब कि चॉकलेट जो बनी इसमें क्या क्या इंडिग्रिय डाले गए हमको स्वास्थ्य मतलब है कोई लड्डू बना वो लड्डू के स्वाद से मतलब है उसमें कैसे किस प्रक्रिया से उस लड्डू को बनाया गया उसमें कौन कौन से सामान डाले गए इससे कोई मतलब नहीं ऐसे ही अंत में मुख्य लक्ष्य श्री कृष्ण ही हैं उन कृष्ण में क्या क्या गुण हैं इन सब लक्ष्यों में पढ़ने के हमको आवश्यकता नहीं है तो फलग फलगन फलग मान तुच्छ जो मुख्य अर्थ को प्रकट नहीं करे ऐसे केवल वाणी का विस्तार वह करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि शास्त्र कहते हैं वाचारम्भम विकारों नामधेयम मृत्यु इत्यम सत्यम के बिकार जितने भी विकार हैं वे वाचारम्भम माने व्यवहार की सिद्धि के लिए सभी वस्तु जितनी भी विकार वस्तु हैं वाचार व्यवहार की सिद्धि के लिए उनके नाम दिए गए कि यह क्या है बोल मिट्टी की थाली ये क्या है बोल मिट्टी का सखोरा ये क्या है गोल मिट्टी का गिलास ये क्या है गोल मिट्टी का घड़ा तो घट शराब थाली ये जो नाम दिए गए ये केवल व्यवहार की सिद्धि के लिए है तत्वत तो उन सब में मृत्यु का केवल सत्यम सब में मिट्टी ही सत्य है मिट्टी को जानने पर उपनिषद कह रहे हैं सब ऐसे तो। तो ही कृष्ण यदि मुरली मनोहर को जानने आ, तो भगवान भी जानने में आ गए परमात्मा भी जानने में आ गया ब्रह्म भी जानने में आ गया तो तत्त्व बोलते ज्ञान मध्य ब्रह्म परमात्मा भगवान शब्द थे तो उन सबको सुनने की आवश्यकता नहीं है हम तो श्री कृष्ण के माधुर्य को एकमात्र श्रवण करना चाहते हैं इन सब व्याख्यानों में पढ़ने से केवल अपनी बुद्धि की कसरत तो होगी परंतु मुख्य लक्ष्य अंत में जो है वो व्याख्या ही मुख्य श्रो को करके विराजमान है उसका आपके साथ में आस्वादन करने में ज्यादा आनंद आता है इसलिए बाहरी ये व्याख्या थी व्याकरण को लेकर के न्याय को लेकर के जो व्याख्या थी कि जितने भी नाम पड़े वे नाम का काय के द्वारा पढ़े बोले नाम जो पड़े हैं वे कहीं गुण गुणकर्म इनके द्वारा नाम पड़े गुणकर्म प्रभाग तो संति श्री गंगाचार्य जी कह रहे हैं कि तुम्हारे बहुत से बेटे के नाम हैं जो कि गुण कर्म जन्म के विभाग से हैं तो गुण के विभाग से नाम उनके कृपालु ये गुण के हिसाब से नाम हो गए परम सुंदर लीला बिहारी ये गुण के हिसाब से नाम हो गया कर्म के हिसाब से नाम माखन छोर रास बिहारी कर्म के अनुसार नाम हो गए परंतु इन सब नामों में भी मुख्य नाम कौन सा है श्री बलवाचार्य जी ने नामकरण के प्रकरण में इस बात को बड़ा बड़ी व्याख्या की और अंत में बड़ा सुंदर निष्कर्ष निकाला कि सारे नामों में जो गुण के आधार पर कर्म के आधार पर रूप के आधार पर किए गए उन नामों की प्रधानता नहीं है सबसे ज्यादा प्रधानता होगी किससे जन्म के आधार पर नाम सारे नामों में जन्म के आधार पर जो नाम है वो प्रधान है शची नंदन ये, ये नाम प्रधान है यशोदा यशोदानंदन देवकी नन्दन बुसदेव नन्दन वासुदेव ये नाम प्रधान है मुख्य नाम फिर उन नामों के आधार पर फिर कर्म के आधार पर बहुत सारे नाम बन जाएंगे पूजनारी कंसारी ये कर्म के आधार पर नाम बन जाएंगे पर कर्म प्रधान नहीं है कर्म एक बार हुआ फिर इसके बाद में ठीक है वो स्मृति का विषय है परंत यशोदानंदन ये सदा लेंगे कर्म के आधार पर जो नाम है वो कर्म कभी एक घटना घटी और घटना पूरी हो गई उसका स्मरण मात्र होगा पंत यशोवंद जो व्यक्तित्व तो है ये पर्सनैलिटी वो सदा बनी रहेगी इसलिए भगवान के सारे नामों में सबसे आप प्रधान जो नाम होगा वो प्रधान नाम होगा संबंध को लेकर के किया गया नाम क्योंकि संबंध स्थायी होकर के विराजमान एक सिद्धांत मोटा सिद्धांत कि भगवान के सभी नाम हैं सभी मधुर हैं सभी आवरणीय है पंत श्रीमदाचार्य चरण ने अंत में यही सिद्धांत ये, ये नंद तुम्हारे पुत्र के युग के अनुसार शुक्ल रक्त है इधानी कृष्ण नाम गता है ये कृष्ण होकर के विराजमान हुए और कृष्ण नाम जो है वो उसको भी सीधा सीधा जोड़ना पड़ेगा वह गुण कर्म के अनुसार जोड़ना पड़ेगा बल्कि उसको जोड़ा जाएगा सीधा सीधा किसके द्वारा जन्म के द्वारा तो जो जन्म का नाम है जन्म से हुआ जैसे नंदनंदन बसले नंदन व्यंती नंदन यशोदानंदन ये नाम ये प्रधान होकर के संबंध के आधार पर संबंध के आधार पर नाम है प्रधान होकर के विराजमान होगा इसलिए जाति गुण क्रिया और यदा किसी भी शब्द के व्याकरण के अनुसार कोई बात आ गई शास्त्रीय विवेचन की बात आ गई कोई शास्त्रीय विवेचन की पंथ केवल समझाने के, के लिए कह रहे हैं जाति गुण क्रिया यथा इन चार के द्वारा किसी वस्तु को सीधा सीधा जाना जाता है सबसे पहले किसी ने कहा गाय को लाओ तो वो जाति गाय कौन बोली जिसके गले में झालर लटक रही हो ऐसे एक व्यक्ति को लाओ एक इंडिविजुअल को लाओ तो ऐसे तो बहुत सारे लाखों करोड़ों जीव होंगे गाय सबको कैसे लाया जाएगा तब गुण गुण आएगा जाति के बाद में गुण के सफेद रंग की गाय को लाओ और सफेद रंग की गाय भी कई हो सकती हैं जुम्मन में तो गुण के आधार पर भी काम नहीं चलेगा तब आएगी क्रिया में घास है लाओ तो सफेद गायों में भी बहुत सारी गाय हट जाएंगी फिर चरती हुई गाय को अब चरती गाय भी कई हो सकती है तब यदा वो आएगा और यदचा में जन्म के आधार पर जो नाम है वो जो रखा गया नाम वो नाम ही प्रधान होगा वो नाम होगा जैसे नाम की गाय को लाओ तो मांगे तो बिथ नाम की जो गाय है उसको लाओ तो जाति की अपेक्षा गुण प्रधान गुण की अपेक्षा क्रिया प्रधान क्रिया की अपेक्षा यदा माने रूही का जो नाम है वो रूही का नाम प्रधान होगा चिंटू पिंटू जो भी नाम हो उसका जो रूही के द्वारा चिंटू का क्या नाम होता है क्या अर्थ होता है पिंटू का क्या अर्थ होता है कोई नाम आर्थ है क्या परंतु तो फिर भी जो नाम रूढ़ है किसी का उसके नाम उसके आधार पर ही उसको लाया जाएगा और उससे ही उसको पहचाना जाएगा तो जाति गुण क्रिया यदा इनमें यदच्छा जो है वो यदच्छा में भी मुख्य रूप से जन्म के आधार पर जो नाम दिया गया जन्म के साथ में जो नाम दिया गया व्यवहार सिद्धि के लिए उस नाम को प्रधान माना जाएगा और व्यवहार सिद्धि के लिए हमारे कृष्ण को जन्म के अनुसार नाम दिया गया वो दिया गया गर्गाचार्य जी ने नाम दिया कि कि कृष्णताम गता है जैसे काले रंग में सारे रंग छिप जाते हैं ऐसे ही कृष्ण अवतार में सारे अवतार छिप जाते हैं शुक्ल रक्तस तथा शुक्ल रक्त और तथा शब्द के द्वारा श्रीमत महाप्रभु की ओर भी संकेत कर दिया कि यथा कृष्ण तथा गौरव जैसे कृष्ण सारे अवतारों के अवतारी है ऐसे श्री गौर अवतार भी सब अवतारों का अवतारी है कि गौर अवतार कृष्ण अवतार से भिन्न नहीं है और ये जो गौरान्न नाम रखा गया या निमाई नाम रखा गया कि नीम जैसा कड़वा जिसको भूत प्रेत कभी नहीं लाएं, इनकी बाधा न लगे ये नाम यदि कहीं रख दिया गया तो निमाई नाम वह ज्यादा प्रसिद्ध होकर के विराजमान होगा तो जन्म के आधार पर जो नाम किसी व्यक्ति को जन्म के समय दिया गया वह नाम ही प्रधान होगा उसके गुण प्रधान नहीं होंगे क्योंकि जो लखीराम है कहीं बेलदारी करते हुए दिखते हैं और करोड़ी करोड़ी मल मल लाखों में करोड़ों खेलते हुए हुए दिखते हैं तो मल तो कहीं दिखे मजदूरी करते हुए और जो कंगाली राम है वे भी हो जाए तो ये नाम का कोई आ, व्यक्ति के गो के साथ में कोई विशेष संबंध नहीं है श्री कृष्ण के साथ में कोई तो है पंत कृष्ण वो विशेष संबंध नहीं है तो मैं नंदन, नंदन करके इनको जानता विमना भट्टे भट महाप्रभु ने जब सिद्धांत की बात कह कि काय को हम शास्त्र में अपने फालतू के दिमाग को लगाएं जब कृष्ण में आसक्ति लगाने के लिए शास्त्र है कृष्ण में आसक्ति लगी हुई है तब तो शास्त्र के विवेचन की और व्याकरण के इस विस्तार के न्याय के इस विस्तार की आवश्यकता नहीं है बढ़ाया ही नहीं सुना ही नहीं तब ऐसी स्थिति में श्री बल्लवाचार्य अपने घर चलने गए प्रभु विषय भक्त की चुहाय अंतर परंतु इनके हृदय में भगवान के प्रति श्रीमंद महाप्रभु के प्रति हृदय में पूरी भक्ति जो है वो बनी हुई है इसलिए तबे भट्ट गोसाई पंडित गोसाई उनके पास में जा रहे हैं और बेमन हो के लौट आए और नाना मत प्रीत कौरी करे आशा और ये श्री गदाधर पंडित गोसाई उनके पास में इनका आवागमन अब ज्यादा हो गया महाप्रभु के पास में भी आते हैं परंतु तो श्री गदाधर पंडित तो हैं इसलिए बड़े पंडित हैं महाप्रभु इनको इतना आदर देते हैं इसलिए उनके पास में इनका आवागमन आवा ज्यादा हो गया प्रभु उपेक्षाएं जब नीलाचर जन्म भट्टेर व्याख्यान की चिन्हित श्रमा जब बल्लवाचार्य अपने व्याख्यान को कर रहे हैं और शास्त्रीय व्याख्यान को कर रहे हैं कृष्ण की व्याख्या न करके शास्त्रीय व्याख्या कर रहे हैं तो उसको जब सुनते हैं तो अन्य लोग भी लीलाचल के जितने भी जन हैं वे भी उस शास्त्रीय व्याख्यान में उनकी रुचि नहीं है क्योंकि शास्त्र में हर एक की रुचि नहीं होती है परंतु तो कृष्ण नाम में कृष्ण लीला में हर एक की रुचि होती है लज्जित हरला भट्ट हरला अपमान श्री बलराचार्य जी उस समय कही समझ गए कि ये लोग मेरे शास्त्रीय व्याख्या को सुनने सुनना नहीं चाहते हैं ऐसा नहीं है कि इनके पास में काम नहीं है इनके पास में काम तो है शास्त्र को समझने ही की परंतु तो इनकी रुचि नहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास में काम ही नहीं होते व्याकरण के कोई सूत्र को पढ़े और उसकी बात को प्रस्तुत करे तो मेरे शरीर के व्यक्ति के पास में काम नहीं है उसके वो क्या सूत्र कह रहा है और क्या उसका अर्थ है ये एक सामान्य आदमी के पास में काम नहीं है तो एक होता है किसी चीज से उपेक्षा होना जब काम नहीं है तो उपेक्षा होना कभी होता है काम तो है बंधु मन नहीं है ये बात काम तो है बंधु मन नहीं है भद्राचार्य तो जी ये समझ गए कि इन लोगों का कहीं शास्त्र के उस न्याय के विवेचन को और व्याकरण के विवेचन को सुनने का योग्यता है परंतु ये इनका मन श्री कृष्ण के माधुर्य में ही लगा हुआ है इसलिए ये कहीं अपने आप को संकोच अनुभव करते हुए श्री गदाधर पंडित उनके पास में गए गदा पंडित विद्वान भी हैं और शास्त्र की बात को भी समझते हैं और थोड़ा सा संकोच भी है पंडित के हृदय में संकोच होने के कारण ये किसी की बात को बहुत अच्छी तरह सुनते हैं गदार पंडित का जो स्वरूप है वो स्वरूप वैसे भी रुकमणी जी, जी जैसा स्वरूप है जगदानंद जी उनका स्वरूप सत्यभामा का स्वरूप बताया गया वे कहीं कड़ा होकर के जवाब देते हैं परंतु श्री गदार पंडित वे कभी भी महापुरुष से का होकर जवाब नहीं देते तो ही कह रहे हैं कि मैं आपके पास में आया और कोई तो मेरे व्याख्या को सुन नहीं रहे हैं तुम कृपा करके मेरे जीवन की रक्षा करो कृष्ण नाम की व्याख्या तुम सुनो और मैंने इतना लिखा है इतना अध्ययन किया है उसको प्रस्तुत कर रहा हूं और कोई सुने नहीं तो मुझे बड़ी लज्जा आ रही है तो मेरी इस लज्जा कोई सुनने वाला नहीं है तो इस पंख का तुम प्रक्षा करो गारण थोड़े संकेत संकट में पड़ गए और कह रहे हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं परंतु तो फिर भी शर्मा शर्मी इनके शास्त्रीय व्याख्यान को सुनने स्वाद नहीं आ रहा है कई बार ऐसा होता है कि ज्ञानियों की सभा में जाएं उनके तर्क के विवेचन को सुने परंतु तो रस कुछ नहीं आए बस ठीक है मनिष्ठ सुनते रहो शास्त्र को सुनते रहो विवेचन को सुनते रहो कहा अपवाद हुआ कहा हुआ बस इन्हीं में फंसे रहो पर हाथ पलने क्या लगा ये कुछ पता नहीं लग जाओ जाओ, जाओ डंड करके चल आए तो ये भी ऐसी स्थिति इनकी हो रही है आभिजाति के कारण ये निषेध कर नहीं सकते हैं और कह रहे हैं ये करके कहीं मिलेगा नहीं और शास्त्री विवेचन को कि पर कहा राजस आया कहा तामस आया कहा अमुक गोपी जो है वो ये सात्विक गोपी है ये राजसी गोपी है ये तामसी गोपी है ये निर्गुणा गोपी है और सांक्षिक जो पद्यावली श्री बल्लाचार्य जी की एक बहुत बड़ी विशेषता कि उन्होंने सभी रस में प्रयोग की रूप गोस्वामी की रस्ती पद्यावली का ही टर्मोलॉजी का प्रयोग करते जबकि बल्लाचार्य जी रस्म अनेक बार जो रूप गोस्वामी का है परंतु पद्यावली जो है उनकी गोपी है, तामसी गोपी, का मतलब जी, जिसको कहेंगे प्रखरा गोपी है उसको भी तामसी कहेंगे उसको जी राज कहेंगे रूप गोस्वामी जी समा कहेंगे जो गोपी है उसको बलवान बलभ कहीं कहेंगे परंतु श्री रूप गोस्वामी जी उसको मृद्वी गोपी कह देंगे मृद्वी सखी कह देंगे तो इस तरह से सांक्षिकी जो गुणों के जो गुण गुणों के जो लक्षण हैं परंतु को ये अच्छा लग रहा है कि भाई जो प्रकरण है उस प्रकरण के अनुसार आप भाषा और उसकी परिभाषा का प्रयोग करें तो वो ज्यादा अच्छा लगता है अब तामसी तामसी कहने में एक, एक बार तो आदमी है गोपी कैसे तामसी हो जाएंगी? गोपी कैसे कैसे हो हो जाएंगी जाएंगी जी का वो तात्पर्य भी नहीं है श्रीमद का परंतु तो भाषा जो प्रयोग की गई वो सांख्यी भाषा का प्रयोग किया गया जबकि यहां पर कहीं घृतस्नेहा मधुस्नेहा जो तटस्था कही सुपक्षा इस रस्थ, शास्त्र की नायिका भेद की जो भाषा है उस नायिका भेद की भाषा का श्री रूप गोस्म जी प्रयोग करते हैं जबकि बलवा साहेब जी सुबोधनी जी में प्रयोग करेंगे सांख्य की भाषा का इसलिए कहीं और सांख्य के आधार पर फिर उसको कहीं शुद्ध करेंगे त्पर्य वही होगा फल वही निकलेगा परंतु वो उनको बहुत ज्यादा अच्छा परंतु श्री गदावर पंडित इनकी भाषा को सुन रहे हैं ऐसे यहाँ पर बल्लाचार्य जी अनेक अनेक बार उदग्रह करते हुए भी प्रस्तुत होते हैं भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय उदग्राह का तात्पर्य है अपनी ओर से ही पूर्व पक्ष रखना फिर उसका अपनी ओर से ही समाधान करना यदि कोई ये कहे ये इसका नाम है उद्ग्रह यदि इस प्रश्न में ये कहो तो तो यह है उद्ग्रह अपनी तरफ से कोई प्रश्न रखना और फिर उसका समाधान करना बोलो वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय गाय गौर हरिव जय जय श्राधेश तमस सत्व तथा रजस हां दुख को स्वामी describing it is a one more moment <laughs> yes it's a uh, yes Raspoul and finishing and back but much joyfully yes raspolnaya melody nalofon yes